जो कार्य करने से हृदय में ग्लानि आती हो शास्त्र अनुमोदित न हो महापुरुष अनुमोदित न हो वो कार्य करने वाला व्यक्ति अदक्ष है अनपेक्ष सूची दक्ष जीवन में शुद्धि होनी चाहिए बाह्य आभ्यंतर तेल मिट्टी साबुन आदि से शरीर की शुद्धि होती है लेकिन मीठे वचनों से बढ़िया विचारों से भगवत नाम स्मरण से मन की शुद्धि होती है आभ्यंतर शुद्धि होती है भाई आभ्यंतर शुद्ध रहे सूची तुच्छ अपेक्षाओं में अपने को दाव पर न लगा दे अपने धर्म को अपने जीवन को अपने अंतकण को दाव पे न लगा दे अनपेक्षा सूची दक्ष उदासी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 ठाकुर जी नहीं आया तो कन्हैया को रिझाए फिर भोलानाथ को बुलाया कोई आया नहीं इतने में उसने देखा संध्या हो रही है सूर्यास्त हो रहा है गांव दूर है रास्ते में लुटेरों का भय है और माल पड़ा है गाड़ी में और रोया चीखा और हनुमान दादा को याद किया याद करते करते देखा कि हनुमान जी भी वारे नहीं आए अब क्या करे एकदम रोते रोते सुन्न सा हो गया शांत हो गया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 हे प्रभु तुम्हारी दया हो गई अरे हमारी दया नहीं तूने अभी अपनी शक्ति का उपयोग किया जब दर्शन शास्त्र का आप अनादर करते और केवल तथाकथित भगतड़े हम लोग खो जाते हैं तो हिंदू धर्म की मजाक उड़ती हिंदू धर्म सनातन धर्म अपने पूर्व गौरव को खो बैठा हम लोगों के कारण पलायनवाद व्यवहार में अकुशलता रागद्वज के गुलाम होकर धर्म को बीच में ले आना इसके कारण हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन उदासीन का मतलब एक उदपरब्रह्म परमात्मा का नाम है उसमें तुम्हारी वृत्ति आसीन करो उदासीन का मतलब ये नहीं पलायनवाद चलो अपना क्या नहीं गत व्यथा चित्त को व्यथित होने से बचाए ये सुबह के सत्संग में हमने सुना था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 एक दो मिनट खड़ी रही बोले महाराज क्या आज्ञा है बोले बस आज्ञा ये तो खड़ी रहे बुद्ध दक्ष थे अपने पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में टिके हुए थे इच्छा वासना से पर थे अदक्ष नहीं थे अपेक्षा नहीं थी उस सुंदरी से सुख लेने की अनपेक्षित थे और जो अनपेक्षित होता है उतना उसका आत्मबल और संकल्प बल काम करता है जितनी अपेक्षाएं होती उतना आपका विल पावर डाउन हो जाता है बुद्ध ने अपना संकल्प का जोर लगाया सुंदरी खड़ी है देख रही है महसूस कर रही है कि मैं 20 साल की हो गई घड़ी भर में देखती है कि मैं 25 की हो गई फिर देखती है कि मैं 30 की हो गई और यौवन बिखर गया 35 की हो गई छपरा सफेद हो रहा है 40 की हो गई दांत हिल रहे हैं और 45 की हो गई बन गई मौसी दो चार दांत गिरे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 बुद्ध मुस्क है बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जो होने वाला है वो दिखा रहा हूं जो होने वाली है वो तुझे दिखा रहा हूं जो यौवन तेरा अभी उसका गर्व रख रही है विश्व सुंदरी से प्रसिद्ध होना चाहती है लेकिन ये चमड़े का सौंदर्य कब तक रूप डिसी मगरूर न थी एडो हुसनते नाज न कर रूप सबई रावल जा थी रामल जाए रंग घड़ा तू रूप लावण्य को चमड़े की आकृति को देखकर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 वो इतना इतना ब्रह्मांड का बोझ सारा फिर भी वो खफे नहीं होता तो मैं चार दीवारी का घर व्यवहार से खफे क्यों होऊंगा? वो इतना इतना ब्रह्मांड चला रहा है फिर भी एक रस है तो वे मेरा आत्मा और परमात्मा उन दोनों की एकता है तो परमात्मा मेरे साथ है मैं अपने को परेशान क्यों मानूं? मुझ में ईश्वर का आथा बल है मुझ में परमात्मा की असीम शक्ति है और मेरा आत्मा अमर है ओम नारायण नारायण नारायण करके आप दक्ष हो जाइए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 किसी शक्तिशाली की शक्ति दिखे और किसी सुंदर का सौंदर्य देखे किसी बलवान का बल देखे, आप याद करो कि सब मेरे प्रभु का है आप दक्ष हो गए जयराम जी कोई वायसराय को देखते कोई मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को या इंद्र को देखते और कोई दरिद्र को देखते हो बोलो ये मेरे प्रभु के नाटकों की लीला है वाह प्रभु तेरी अजीब लीला है आप दक्ष हो गए आप ऊंचे आसन देखकर उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे और छोटे देखकर उसको घृणा नहीं करेंगे आप अपने में आ जाएंगे दक्ष हो गए महाराज जयराम जी बोलना पड़ेगा अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनोगत व्यथा हम लोग क्या होता है कि छोटे को देखकर अहंकार सजित करते कि हम कुछ हैं बड़े को देखकर सुकर जाते ये व्यथा होती अपने से ऊंचे पद वाले को देखकर सुकड़ान होती अपने से छोटे पद वाले को देखकर अहंकार होता है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 शहर निकाली राज्य निकाली मेरे राज्य की सीमा में नहीं रहेगा ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था उसने कहा राजन तुम्हारा चुकादा मैं श्रोधार करता हूं लेकिन आप बताइए कि आपकी सीमा कहां तक है कंबूरा और मंजिरे टूट ली सुल्ते पिए बिड़िया पी चाय पी कटे गया था के भजन की डाटा भजन की दाता कतरा दी थी भजन करो कि बाप जी हूं हाथ वर रस रो भजन कर तो हमने ऐसी वर्ष पूरा हुआ है पंडिया लिया कर थोड़ी गुंगी गाय हूं ये दक्ष है कि तुम बुद्धू है श्री राम दक्षता है कि बुद्धूपना है बुद्धूपना है दक्षता होनी चाहिए कीर्तन करो भजन करो कित समय करना चाहिए कैसा करना चाहिए थोड़ा जान लो ऐसे ही भजन गाएंगे जो दीनता हीनता पराधीनता बढ़ती जाए नहीं ऐसे भजन होना चाहिए कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो और भजन एक गाने के बाद दूसरा भजन शुरू मत करना जैसे होते हैं ना जो बंधाणिया एक सिगरेट जलाते बोले मैं माचिस महाराज एक माचिस मेरा दो महीना चलता सुबह सिगरेट के लिए चालू करता हूं फिर उसी से दूसरी सिगरेट चालू होती हम कर कसर से जीते माचिस ज्यादा यूज नहीं करते ऐसी एक भजन चालू आधे धमाधम दूसरा तीसरा वही की वही कड़ी चिल्लाते रहेंगे नहीं भजन एक गालिया उसका साराश समझ के थोड़ा डूब जाओ शांत हो जाओ फिर दूसरा भजन चालू करो बीच में थोड़ी संधि करो ये दक्षता है वाणिया रे वाणिया तू जातरा जाए तीजो मड़े चोर मारो हेलो सांभ मारो हेलो सांभो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 अब भजन का तात्पर्य है कि वाणिया यात्रा को जा रहा था और उसको चोरों ने लूट लिया अब उसने चिल्लाया और रणुजा का राजा आ गया और उसने कहा कि उसको मैं आंख से अंधा करूंगा दिल में कोढ़ निकालूंगा तो दुनिया को भी पता चले कि रामापीर ने उसको ऐसा कर दिया एक साधारण भक्त भी ऐसा नहीं चाहता कि, कि किसी को अंधा कर दे और कोढ़ निकाल दे तो क्या रामापीर ने यह भजन बनाया होगा और बोला होगा सोच हो नारायण नारायण उपलोम बात भी वो चाहिए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 साधुओं को बाबा बोलते हैं बाबा के अटकल मान लो तो एकवन प्रकार का वाद चला जाता है ये उंगली को यहां धर दो पैर के अंगूठे के नीव में इस प्रकार बैठो तमाम प्रकार के वायु महाराष्ट्र में एक लड़का था उसकी मां कुशल थी सत्संगी थी बच्चे को थोड़ा ध्यान में हम सिखाते थे लड़का बारह तेरह पंद्रह साल का हुआ बड़ी उसकी बुद्धि विलक्षण वो आगे चल के बड़ा प्रसिद्ध न्यायाधीश हो गया उसका नाम मरियाड़ा रमण मरियाड़ा रमा पर लड़का बैठा था और एक बुढ़िया रोते रोते जा रही थी कि हाय रे हाय मेरा भाग्य मेरा भगवान भी रूठा है लड़के ने पूछा माताजी क्या बात है बोले क्या बात है वो चार लोग आए थे चार डकेत आए थे मेरे को तो बेटा पता नहीं था और उन्होंने मेरे को एक बक्सा दिया था उसमें हीरे जवाहरात थे मुझे पता नहीं था और डकेतों ने मेरे को कहा कि लोग माताजी रखो और चार हम मिलकर आए तब हमको देना मैंने रख दिया हुआ क्या कि डकैत आगे गए तो कोई दूध बेचने वाला व्यक्ति निकला उनको दूध पीने की इच्छा हुई तो तीन डकैतों ने एक साथी को बोला कि माई से बर्तन ले आ वो बर्तन लेने गया तो माई ने पूछा भाई बर्तन क्या करोगे तो बोले हमारे साथी बोल रहे हैं दे दो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 मर्यादा रमन कहता कि यही तो व्यक्ति थे घोड़े पर जा रहे आप ही राजा थे बोले हां अब तुम न्याय करो मर्यादा रमन कहता है भाई तीन आदमियों को बुलाया बोले तुमने बक्सा माता जी को दिया ये बात सच्ची है बोले हां हमने दिया तुमने ये शर्त किया था कि हम चारों मिलकर आए तब देना ये बात ठीक है बोले हां तो अब माता जी तुमको बक्सा देने को तैयार है लेकिन तुम चारों मिलकर आओ तो तुमको माल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा उसको ढूंढ के आओ के गोदाम भरे कि बाजार तेज होगी तो माल कमाएंगे उसमें तीन तो थे चलते पुरजे और चौथा था बिचारा भूला भाला चारों हो गए पार्टनर अब रुई के गोदाम भर लिए गए अब महाराज बाजार जरा ऐसी चली रही उसमें चूहे हो गए चारों ने सोचा अब क्या किया जाए बोले बिल्ली रख दें बिल्ली रख दें तो भाई पच्चीस पच्चीस सबका खर्चा होगा बोल ठीक है देव योग से बिल्ली ने कहीं से जंप फंप मारा और बिल्ली को हो गया पैर का फ्रैक्चर तो उसकी हो गई मलम पट्टी हुई तो उन तीनों ने कहा कि ये तेरे हिस्से का पैर है तू ही खर्चा कर मलम का वो तो बिचारा सीधा आदमी दक्ष नहीं था उसने कर दिया देव योग से मलमपट्टी तो इंडियन सिस्टम है अपना थोड़ा इधर थोड़ा इधर लटकता हुआ कोई पूछड़ा रह गया सर्दियों के दिन थे किसी ने तापड़ा तापा था और वहां से बिल्ली गुजरी तो उसको तापड़े का थोड़ा असर लग गया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 और पट्टी वाला पैर दौड़ने में सक्षम नहीं था दौड़ने में तो बाकी के तीन पैर सशम थे वो गोदाम में गए इसीलिए तुम लोग मिलकर इसको भर दो बेचारा नारायण नारा। तो जिसकी बुद्धि दक्ष होती है वो रास्ता निकाल आता है एक बार रमण महर्षि उनको शौक था सुबह घूमने का शाम को घूमने का पहाड़ियों में घूमते जैसे स्वामी राम रामकृत घूमते थे प्रव का जाप करते हुए सब मेरे ईश्वर की लीला ऐसा करके खूब घूमते सुबह घूमने को जाते फिर भक्त आयोंगे ये सोचकर फिर लौट के आते अरुणाचलम का पूरा राउंड नहीं ले सकते थे एक शाम को उन्होंने घोषणा कर दी कि कल मेरे को उपवास रखना है क्यों कि रोटी के लिए भक्तों से मिलने के लिए आना पड़ता है कल सुबह को मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा भोजन भोजन नहीं करूंगा और शाम को लौटूंगा उपवास भक्तों ने सुन लिया कि भगवान उपवास कर रहे हैं गुरु महाराज ज्ञानी थे आत्मवेटा थे रमण महर्षि दक्षिण भारत में अरुणाचल में मद्रास के पास हम देख क्या आए उनका आश्रम आश्रम तो बहुत छोटा सा है लेकिन आदमी बहुत बड़ा है जिस गांव में बड़ी फैक्ट्रियां हैं बड़ी मिलें हैं बड़े कल और कारखाने हैं वो देश बड़ा नहीं है लेकिन एक झोपड़े में भी कोई व्यक्ति रहा है और विश्वेश्वर के साथ उसका संबंध है तो वो झोपड़ा विश्वंबर की खबर देता है वो जगह पड़ी जयराम जी बोलना पड़ेगा हराज रमण महर्षि ने कहा कि मैं कल उपवास करूंगा जाता हूं आज रात को शहन करूंगा कल भोजन कोई नहीं लाएंगे और मैं आऊंगा नहीं कल मेरे को व्रत है अपने स्वरूप में सुदक्ष थे व्रत रखकर उनको कुछ पाना नहीं था और व्रत खोलकर उनको कुछ पाना नहीं था उन्होंने तो पा लिया था दक्ष थे ठीक अपने स्वभाव में हर परिस्थितियों में हिलने वाले नहीं ऐसे व्यक्ति थे सुबह हुआ तो लोग नाश्ता ले आए बोले क्या बात है जैसा आज तो चार बजे ले आए बोले प्रभु घूमने जाने को है उसलिए कुछ ना कुछ खा के जाए सारा दिन घूमेंगे तो रात को नींद भी नहीं आई और बनाते रहे उत्साह से आप नाश्ता जरूर लें महर्षि ने थोड़ा ले लिया आगे चले तो दूसरी एक टुकड़ी मिली प्रभु आप जा रहे हैं ये कम से कम इटली खाते जाइएगा सापुड़ कोड़ा ये सांपड़ थोड़ी खाओ खाए उन महिलाओं ने और उन महिलाओं के साथ ही पतियों ने और कुटुंबियों ने कहा कि महाराज जी आप चिंता नहीं करें दोपहर को आप कहीं भी होंगे आपको टिफिन पहुंच जाएगा हमने आदमी छोड़ रखे अरे बोले तो दिन भर का तो खा लिया अब क्या बोले नहीं महाराज हमने आदमी छोड़ रखे गुम के गाम से जा उन्होंने दोपहरी को आराम करना चाहा वहां आदमी पहुंच गया और चिकन दे दिया थोड़ा खा लिया शाम को लौटे तो रास्ते में भक्त खड़े हो गए कोई नाश्ता लेके खड़ा है तो कोई गरम पानी लेकर खड़ा है तो कोई टूवाल पहुंचने का लेके खड़ा महाराज जी की तो चाकरी हुई अब आए आश्रम में तो एकदम दो दिन का स्टॉक स्टोरेज आश्रम वालों ने कहा कि दिन भर भूखे होंगे गुरु महाराज उसलिए हमने आज इडली डोसे ये वो सब बना के रखे इस जगह पर कोई धार्मिक होता तो उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता और कोई अधार्मिक होता तो उसका चित्त लोलुप हो जाता कि हां आज मजा आया खूब माल खाया ऐसे करके लोलुप हो जाता और कोई पकड़ने होता कि अरे मैंने तो व्रत रखा था और ऐसा खिला दिया अपने चित्त को वो दुखी कर लेते करते कि नहीं करते व्यथित कर लेते उदासीनों गतव्यथा लेकिन रमन महर्षि के चित्त में व्यथा भी नहीं हुई आकर्षण भी नहीं हुआ जो हो गया चलो ठीक है ये कहानी या ये घटना इसलिए कही जाती है कि आपके जीवन में कभी कभी ऐसी घटना आती कि आप जो चाहते वो नहीं होता जो होता है वो आपको भाता नहीं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 श्री कृष्ण और अर्जुन उसको पकड़ के आए और उत्तरा से पूछा कि तू कह दे तो जिंदा जी इसको गार दे तू कह तो जिंदा जला दे तू कहते तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे बाणों से बेच दे कारण कि तेरे बालक की हत्या किया उस उत्तरा देखती है कि अभी तो एक मार हो रही है फिर दूसरी मार होगी इसको क्षमा कर दो कृष्ण बोलते तुझमें इतनी, इतनी धीरज इतनी क्षमता अपना चित्त में व्यथा नहीं होती बाल हत्यारे को देखकर तेरा चित्त व्यथित नहीं होता तू इतनी समता में ठहरी है उतरा अगर तेरी इतनी समता है तो मेरी समता भी देख ले श्री कृष्ण कहते श्री कृष्ण ने हाथ में पानी उठाया संधि दूत होकर गया तब से युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने का वचन देने पर भी मेरा प्यारा अर्जुन जब रक्त से भर गया था तो भक्त वसल के कारण मैंने अपने वचन को भी मोड़कर उसकी रक्षा किया तब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 संसार में अंधेरा अंधेरा दिखने लगा देखा कि मर जाए और कोई पिंडदान करने वाला न हो और अधोगति हो उसकी अपेक्षा तो अपने तप करके मुक्ति पा लेना चाहिए दोनों पत्नियों के साथ राजपाट का त्याग करके वो जंगल में तप करने को निकले रास्ते में रैव्य मुनि का आश्रम पड़ता था शाम का समय था आम्र वृक्ष के नीचे चबूतरे पे रैव्य मुनि बैठे थे रव्य मुनि का दर्शन करके आगे तप करने को निकलेंगे दो पत्नियों सहित राजा बृहदरथ रव्य मुनि के चरणों में बैठा हमारा आशीर्वाद दीजिए मैं तप करने को जा रहा हूं मुझ अभागे ने राज्य तो किया लेकिन कुछ पाया नहीं रैव्य मुनि ने सारी घटना जान ली कि इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है चित्त व्यथित करके भजन करने को जा रहे हैं चित्त व्यथित करके जो भजन करने को जाएगा तो व्यथाई तो सोचेगा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 हो रहा है तो हमें स्वीकार है हे राजन ब्रदरथ तू दुखी होकर दोनों पत्नियों के साथ तप करेगा तो तेरा दुख बढ़ेगा दुख को निवृत्ति करने का उपाय तू समझ ले तेरी लालसा साहब खूब पुत्र प्राप्ति की है और अभी व्यथित होकर तू तप करेगा तो मुक्ति थोड़े मिलेगी व्यथित होकर तप करेगा तो फिर तेरा मन कहीं ना कोई चक्कर में निराशा हताशा और पलायनवाद में आ जाएगा तू भगतड़ा बन जाएगा कई लोग व्यथित होकर घर बाहर छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे व्यथित होकर साधु बन जाएंगे व्यथित होकर ये बन जाएगा काम नहीं चलेगा यथा को दूर करके भगवान के होकर भगवान के बन जाओ बेड़ा पार हो जाता है नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज आम लेकर रैव्य मुनि कहते हैं कि हे भ्रदरथ ये आम ले ले और इससे तुझे एक लाल पैदा होगा वो साधु संतों का सेवक होगा अतिथि का सत्कार करके अपना पुण्य बढ़ाएगा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 वजीर को बुलाकर संकेत कर दिया कि ये जो दो लोथों का जन्म हुआ है उसकी अगर मृतकों की यात्रा या निकालेंगे या कोई विधि से उनका दफनाना करेंगे तो लोग जानेंगे राजा कितना बेवकूफ बदा है अब मेरी लाज रखने के लिए तुम अंतरपुर से बाहर जहां कचरा फेंकते हैं संध्या के समय इन लोथों को फेंकवा देना जंगली जानवर खा जाएंगे बस बात समेट लेना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 अन अप्रेक्ष उदासीन व्यथा से रहित जिसका चित्त था उसके चित्त से जो संकल्प निकाला था उस संकल्प के प्रभाव से वो दो टुकड़े जो थे वो संध गए और बच्चा रोने लगा बच्चे का आक्रांत सुनकर वो क्रूर जरा नाम की राक्षसी की भूख भी दब गई और बच्चे का सौम्य स्वभाव देखकर राणी उस राक्षसी का मन बदला और उसने अपनी कला से अपनी विद्या से देखा कि बच्चा तो राजा का है जैसे सुर ने देश बदल दिया असुरों के पास भी ये शक्तियां होती थी रूप बदलने की तो उस जरा नाम की राक्षसी ने अपना रूप बदला और बड़े घराने की होकर गोद में बच्चे को ले गई और राजा जहां शोक कर रहे थे विलाप कर रहे थे वहां जाकर राजा को कहा राजन विलाप मत करो मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को आई हूं राजा ने कहा मनोकामना पूर्ण कर रहे मुनि जैसे नहीं कर सके तुम क्या करोगे तुम कौन हो बोले जरा देखो तो सही राजन रो करके रूमाल हटाए वो सुहावना चेहरा मलगता हुआ मुस्कुराता हुआ बालक राजा ने कहा किसका बच्चा है बोले राजनी तुम्हारा ही है तुमने जो फिकवाया था उसको मैंने सांधा है और तुमको अर्पण करने आए राजा बोलता है मां तुम कौन हो जगत अंबा हो कि अलंबुषा हो कि आदिशक्ति हो सरस्वती हो कि कात्यानी हो लक्ष्मी हो कि और कोई देवी हो उसने कहा राजन मैं कात्यानी नहीं हूं लक्ष्मी नहीं सरस्वती नहीं मैं तो जरा नाम की राक्षसी हूं लेकिन इस बालक को छूते मेरा भी स्वभाव बदल गया और मेरे मन में हुआ कि बालक तुमको अर्पण कर दो राजा ने कहा व्रद रत्ने के माता जी तुम भले कोई भी हो लेकिन मेरे लिए तो माताजी है मेरे लिए तो साक्षात जगदम्बा है तेरी क्या सेवा करूं तब जरा नाम की राक्षसी ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करना ही चाहते हो तो मेरे को वरदान दो कि इस बालक का नाम जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही रखोगे बोले जरूर राजन इसके दो टुकड़े थे मैंने इसको सांधा है मेरा नाम जरा है और ये संधा हुआ लड़का है इसलिए इसका नाम आप जरा रखेंगे तो मैं राजी रहूंगी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 दुख को अगर हृदय में भरेंगे तो आपका हृदय व्यथित हो जाएगा जिसने दुख को हृदय में नहीं भरा वे दुख चाहते हैं। कुंता जी से श्री कृष्ण पूछते हैं कि बुआ जी मैं जा रहा हूं क्या चाहिए कुंता बोलते हैं कि अगर आप देना ही चाहते तो दुख दे जाइए कृष्ण बोलते हैं इतना सारा दुख झेला अब भी फिर और दुख मांगती हूं बोले जब दुख होता है तो दुख तो हमारे लिए शहनाइयों की खबर देता है दुख आया नहीं कि दुख हारी की मुलाकात हो नहीं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 जरा सा दुख आया नहीं और सुकड़ गया है रे हाँ, मैं तो अभागा हूं रे भगवान रा नाम री माला है ठाकुर जीरो करो ने मुंह दुखी बोले तुमने दर्शन शास्त्र का अनादर किया तुमने धर्म के रहस्य को समझने की परवाह नहीं की इसलिए तुम दुखी होते हो भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होयावर रामचरण योग कर्म सु कौशल महाभारत का युद्ध पूरा हुआ श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठर को के युधिष्ठर महाराज अब विलंब मत करो राज्य तिलक की तैयारियां करके आप राज्य वैभव का व्यवस्था करो राज्य वैभव युधिष्ठर कहते हैं कि इतनी नर हत्याएं हुई है पाप से खरड़ा हुआ राज्य में नहीं करूंगा अभी पहले तप करूंगा निर्मल हो जाऊंगा फिर आके राज्य करूंगा ये तुम चिंतन मत करो और फिर तुम्हारे से राज्य होगा नहीं अब कलजुग का प्रवेश हो रहा है तुम्हारे जैसे पवित्र आदमी राज्य बाद में नहीं कर सकेंगे बोले भगवान मेरी दिल नहीं करती राज्य करने को श्री कृष्ण ने कहा देखो बाद में तुम नहीं कर सकोगे अभी कलजुग का प्रवेश होने वाला है फिर तुम्हारे जैसे लोग व्यवहार में और अच्छे अच्छे आदमी राजकारण से खींच सकते हम लोग धक्का लगा के उनको बोलते अच्छे आदमी दूर नहीं रहोग मैदान पकड़े रखो जय जय तो ऐसे लोग होंगे कि तुम्हारी रुचि नहीं होगी राजकाज में जाने की ऐसे लोग आएंगे लेकिन युधिचर को संतोष नहीं हो रहा था आखिर श्री कृष्ण ने कहा कि पांचों भाइयों आज अरण्य विचरण करो दिन भर आप अलग अलग दिशाओं में घूमो और शाम को एकत्रित हो जाओ और आपने जो आश्चर्य आपको दिखेगा और उसका आप फलश्रुति मेरे से सुन ले पांचों भाई गए भिन्न भिन्न दिशाओं में महाराज अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों पर श्लोक लिखे हैं धर्म ग्रंथों की बात लिखी है और मुर्दे का मांस खा रहा है अर्जुन को आश्चर्य हुआ सरदे ने देखा कि गौ को बछिया आई है और इतना वो चाट रही है इतना चाट रही कि बछिया लौ लुआण हो रही है फिर भी गौ उसको छोड़ती नहीं युधिष्ठर ने देखा कि एक हाथी है और उसको दो दो सूंडे दो दांत वाले हाथी तो हमने देखे लेकिन दो सूंड वाला हाथी ये अचलित युधिष्ठर ने देखा नकुल ने देखा कि पांच सात कुएं हैं और इर्द गिर्द के कुओं में पानी है बीज का कुआ खाली खम और सहदेव ने देखा कि एक पहाड़ से चट्टान लुढ़कती हुई आ रही बड़े बड़े फड़ों को छूटती है और वृक्ष गिर जाते हैं चट्टानों से टकराती और चट्टाने चूर हो जाती है लुड़कती हुई तेजी से लुढकती हुई चट्टान एक पौधे को छूते ही रुक गई ये बड़ा आश्चर्य पांचों भाइयों ने अपना आश्चर्य श्री कृष्ण के आगे व्यक्त किया श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो हाथी की दो सुंड देखी वो ये कलजुग के लक्षण है कलजुग के अमलदार लोग ऐसे होंगे प्रायः बगार भी लेंगे और घूस भी लेंगे कलजुग के राजकर्ता इधर से भी लेंगे उधर से भी लेंगे ऐसे दो मुंह वाले लोग आएंगे ऐसा कलयुग आएगा श्री कृष्ण ने कहा ये मैंने सुनी है कथा दूसरा प्रयोग बताया कि पांच सात कुओं के बीच एक कुआ खाली खम कलयुग के ऐसे धनाजे होंगे कि शादी में लाखों रुपया खर्च कर देंगे दिखावे में लाखों रूपया बर्बाद कर देंगे फटाकड़ों में लाखों रूपया बर्बाद कर देंगे जलसों में हजारों रुपया बर्बाद कर देंगे लेकिन पड़ोसी कोई बेचारा भूखा है उसके पेट का खड्डा खाली तो वो ध्यान नहीं रखेंगे ऐसे कल जुके धना के मूर्ख लोग होंगे तीसरी बात यह है कि ऐसे मोही लोग होंगे जैसे गाय बछड़े को चाटती जाती ऐसे ही मोह माया से बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि उनकी शक्ति विकसित नहीं होगी उनकी जीवन ऊर्जा लू हो जाएगी वो अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो सकेंगे थोड़े थोड़े दुख में दुखी और थोड़े थोड़े सुख में सुखी ऐसे कमजोर मानस के बच्चों को पैदा करेंगे इतना बच्चों को हाल इतना स्नेह करेंगे कि बच्चे उनके पैर भर भी नहीं हो पाएंगे सहन शक्ति नहीं हम लोगों के बच्चों में और महाराज अर्जुन ने देखा था आश्चर्य कल युग में ऐसे लोग होंगे मत मतांतर का झंडा लेकर चलेंगे दोहे श्लोक आदि तो खूब होंगे कुरान बाइबल आदि की व्याख्या तो खूब कर देंगे लेकिन कौन मर रहा है और उसकी संपत्ति हमारे पास आ जाए और किसके घर का श्राद्ध है वही खोपड़ी में ज्यादा घूमेगा उसको आत्मज्ञान कैसे हो ये बात वाले कोई बिरला होंगे कोई ऐसे पवित्र संत होंगे पांचमा आश्चर्य था कि पहाड़ से चट्टान गिरी बड़ी चट्टान से टकराई वो चूर हो गई पेड़ों के घर से टकराई लेकिन उसको थाम नहीं पाए एक छोटा सा पौधा को छूते ही वो चट्टान रुक गई ऐसे ही कल जो के आदमी का दिल गिरता जाएगा बड़े बड़े धन उसको थाम नहीं सकेंगे बड़ी बड़ी सत्ता भी उसके दिल को थाम नहीं सकेगी लेकिन एक राम नाम की थोड़ी सी औषध उसके दिल को थाम लेगी आराम दे देगी उसको राम नाम की औसत शांति देगी ऐसा इसकी फलश्रुति भगवान कृष्ण ने बताई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 धन कमाने में सब उतने धनवान होने में समर्थ नहीं सब एक की एक सत्ता पाने में समर्थ नहीं लेकिन सब के सब भगवान को अपना मानने में समर्थ हैं। कार सब लाने में समर्थ नहीं लेकिन भगवान का रस पीने में सब समर्थ हैं, जय राम जी बुलेट घुमाने में सब समर्थ नहीं है लेकिन बुलेट जो जिसकी सत्ता से घुमाई जाती है उस यार के तरफ मंत्र घुमाने में सबके सब समर्थ हैं यार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 निष्काम कर्म करते करते ईश्वर के नाते कर्म कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योग हो गया आप ध्यान करते करते मन भगवान में लीन करते ध्यान योग हो गया आप विचार करते आत्मा अनात्मा का विचार करते हुए अनात्मा का त्याग करके और आत्मा की सत्यता स्वीकार कर रहे हैं है आत्म योग हो गया फिर लय योग हठ योग नादानुसंधान योग ये सब उसके इर्द गिर्द के पेटा भाग हैं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 बिंद्रावन में एक भगतड़ा था भक्त नहीं भगतड़ा समझ गए न मेरे ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे बाकी बिहारी जो करेंगे ठीक है ठीक है लोग बोले क्यों भगत भगत, भगत खुश हो जाए क्यों भगत क्यों भगत क्यों भगत भगत ने अपना सब चौपट कर दिया अब तो ठाकुर जी के दर्शन ही करूंगा खाना पीना छोड़ देवे लेकिन ठाकुर जी ने गीता में लिखा है युक्ताहार विहार से युक्तोचेष्ट कर्मसु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 मैं खाली गुलदस्ता देखता रहूं तो कैसा रहेगा बोले बाबा जी गुलदस्ता लाने वाले की तरफ भी देखना चाहिए जय <च्थीवल्णागी> जय अच्छा तो तू गुलदस्ता गुल लाए और मैं गुलदस्ता फेंक दूं और तेरे तरफ देखूं तो बोले ये भी मजा नहीं आएगा तो गुलदस्ते को देखता रहूं बोले तो भी मजा नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए कि बाबा जी आपने जो किया वो ठीक किया गुलदस्ते को भी देखा और मेरे तरफ भी देखा तो ठीक रहा लाने वाले को होता है कि मेरे गुलदस्ते को देखें माला वाले को भी होता कि मेरे को कम से कम देखे तो सही जयराम जी की? होता है ऐसे ही विश्वम भर ने जो ये माला बनाई है कभी तो विश्वम भर की माला समझकर कभी उधर देखो और कभी जिसने बनाई है उधर देखो दोनों काम करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए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 गुलदस्ते वाले के लिए उपवास कर दिए जब तक कन्हैया तू ना मिलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगो ये दादागिरी का तो सौदा नहीं है तो मोहब्बत का सौदा है एक कोई गांधीवादी था व्यक्ति चिटका आ गया उसका किसी लड़की के साथ जरा हो गया परिचय युवान था उसने कहा कि अगर इस सेठ जी तुम्हारी लड़की को हमारे हवाले नहीं करते हो शादी नहीं कर, कराते हो तो मैं तुम्हारे घर सत्याग्रह रखूंगा सेठ जी तो परेशान हो गए वो लड़का आके बैठ गया बोले जोशना की मैरेज शादी मेरे साथ हो गया और लड़का था हरिजन वो थी ब्राह्मण बिचारी लड़का अब वो सेठ परेशानी में पड़ गया, गया बाबा जी के पास बाबा जी ने कहा दक्ष हो जाओ व्यवहार में चिंता क्यों करते हो बाबा जी ने कुछ समझा दिया और सेठ ने 50 रुपया खर्च कर दिया वो बेर और ये मरी मसा सब्जियां बेचती है ना बाघरन आदमी उस माई को बोला 50 रुपया तेरे को देता हूं चल मेरे साथ खाली इतना ही कहना है कि मेरे मेरे को इससे शादी करना है वो तो उस जात की माई थी वो बुढ़ी माई एकदम जो 10 पांच रुपए कमाने में पचासों झूठ बोलती पचासों गाली देती थी उस जात की बाघरी माई थी उस युवान के सामने बिठा दी और माई ने कहा कि ये युवान मेरे से नहीं शादी करेगा तो मैं सत्याग्रह करती हूं युवान बन गया बैठा दो ये बकरियों उबा ये ऊट जे उबायर वाय रोते भी गई फूट अब उसने सत्याग्रह का उपयोग लव मैरिज करने के लिए क्या सत्याग्रह का उपयोग तो बहुजन हिटाए के लिए होना चाहिए बहुजन सुखाए के लिए होना चाहिए तो जवान ने सोचा कि मैं सत्याग्रह करूंगा तो शादी हो जाएगी लेकिन वो सेठ गए बाबा जी के पास और बाबा जी ने एक और रस्ते की जो माई थी बद्दी उसको बिठा दिया सामने के मैं इससे शादी करना चाहती हूं नहीं तो मेरा सत्याग्रह है वो लड़का बाका बिचारा <laughs> तो भक्ति भी युक्ति से करनी पड़ती जयराम जी की खाली सत्याग्रह से भक्ति नहीं होती जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण नारायण नारायण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 गुरु ने पूछा अरे तू भक्ति करता है भक्ति करने वाले की तो बुद्धि विचक्षण होनी चाहिए तू तो बुद्धू है और बुद्धू को रोज बांके बिहारी मिलते क्या उसको कोई फुर्सत नहीं कोई काम धंधा नहीं क्या बोले मेरे को मिलते है रोज गुरु महाराज ने क्या करा एक दूसरा गुरु भाई भेज दिया चतुर बोले इसको बांके बिहारी काम मिलता जरा ट्राई करो देखा के यमुना के उस शांत इलाके में जहां बोर्ड लगे मच्छी मारना वर्जित है वहां पर मछुआ ठीक रात को 12 बजे नाव ले आता और बीच यमुना के काम करता है और ये दिन भर बुखार रहता और बांके बिहारी बांके बिहारी करता है दिमाग में खुशकी चढ़ जाती है और रात को मछुआ में वो बांके बिहारी की भ्रांति कर लेता है इसको वही बांके बिहारी दिखे भक्ति मार्ग में अगर दिमाग में खुशकी चढ़ गई तो कल्पना के दीदार होते हैं। और कल्पना के दीदार को आदमी भगवान के दीदार मान लेता है इसलिए सावधान रहना पड़ता है भक्ति मार्ग वाले को भी दर्शन शास्त्र की अथवा गुरुओं के मार्गदर्शन की नितांत जरूरत होती है। दूसरा एक ऐसा भगत था कि ठाकुर जी मेरे को खिलाएं सुबह सुबह यमुना को जाए और महाराज देखे तो कोई हलवा पड़ा है खा लिया गुरु जी हमारे लिए तो ठाकुर जी हलवा छोड़ के जाते गुरु जी ने कहा हलवा ठाकुर जी तुम्हारे लिए भिज आदमी को तो देखे एक सेठ को कोई फोड़ा हुआ था और वैद्यराज ने कुछ तलवा बना के बांधने को देता था सुबह को सेठ नहाने को आते थे तो वो चबूतरे पे रख देते थे और वो भगत समझता कि ठाकुर जी रखे गए ठाकुर जी ने दिया ऐसा करके खा लेता इसीलिए भक्ति मार्ग में भी थोड़ा उचित बुद्धिमान सत्पुरुष आत्मज्ञानी अथवा ऊंचे भक्त का अवलंबन लेना पड़ता अब आया योग मार्ग योग मार्ग में आप योग के तरफ चलेंगे तो अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो रोग होने की संभावना है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 सौबरी ऋषि हिमालय की तलेटी में तप करते थे और तप ऐसा किया महाराज चित्र की एकाग्रता ऐसी की और सब तपों में योग महान तप है तपसु सर्वेशु एकाग्रता परम तप उनका शरीर कृष हो गया कुछ वृद्धत्व के चिन्ह दिखने लगे लेकिन मनोबल इतना मनो शरीर बहुत तेजस्वी हो गया तप की शक्ति खूब थी उनके पास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 बोले गुरुवर आपकी क्या सेवा योगेश्वर आपकी क्या आज्ञा है बोले आज्ञा तो और कुछ नहीं मेरे को शादी करने का विचार है और तेरी पचास लड़कियां एक लड़की दान कर दे मानधाता समझते थे कि अगर इनकार करूंगा तो मेरा राजपाट अफे दफे करने का इसमें सामर्थ्य है श्राप दे देगा तो मेरा कुल भी उजाड़ सकता है अगर लड़की बिहार देता हूं तो जिंदगी भर रोएगी इस बुढ़े के साथ जटाधारी के साथ अब क्या करूं आखिर तो वो राजा था क्षणभर शांत हुआ बोले महाराज जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा लेकिन हमारा राजकुल का धर्म है कि लड़की जिसको वेजंती माला पहरा दे फिर उसके साथ हम बिहा करा देते हैं मेरी 50 लड़कियां हैं गुरु आप जाइए रणवास में मैं आज्ञा कर देता हूं बच्चों को सब बैठेंगी आपको जो लड़की पसंद करे वेजंती पहरा दे मैं आपको फेरे फिरवा के कन्यादान कर दूंगा काढ़ा पानी खस जाए गुजराती में कहा है पर पते मखड़ मवार निकली वाने सौबरी समझ गए कि राजा मेरे से राजकारण चलता है उसकी भी एकाग्रता थी सौबरी ने देखा कि ये मेरे को बूढ़ा देखकर लड़कियां तो नाक सकोड़ लेगी सौबरी ने अपने एकाग्रता के बल से योग बल से ऐसा शरीर बनाया ऐसा बेदिव्यमान चेहरा बना दिया और शरीर को चिंतन कर दिया युवक बने का आपके दो शरीर हैं एक ये तनो शरीर और दूसरा अंदर मन शरीर तन शरीर है गाड़ी की बॉडी और मन शरीर है एंजिन एंजिन जैसी गियर बदलता ऐसी बॉडी चलती है ऐसे ही मन शरीर की जैसी दृढ़ता होती है शरीर तन शरीर भी ऐसा बदलता है रामकृष्ण परमानंद सखी संप्रदाय की साधना करते थे और मैं सखी हूं सखी हूं ऐसा दृढ़ चिंतन किया तो रामकृष्ण परमंश को थोड़े ही दिनों में सखी जैसे स्त्री जैसे चेष्ट हो गई ऐसी तो कई पहलवानों को होती है कोई आश्चर्य नहीं लेकिन उनका कंठ भी स्त्री जैसा मधुर हो गया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 राजकुमार भाव का चिंतन करते ही महान तेजस्वी राजकुमार के रूप में सौबरी ऋषि हो गए लड़कियां देखती है तो उनका चित्त मोहित हो गया वो बोलती मैंने पहले पसंद। वो बोलते मैं मैं ऐसे करके पचास के गया पचास अपना हित अपना स्नेह उन पर निछावर कर चुकी अब तो राजा को वचन के अनुसार शादी कराने एक सौबरी युवक और पचास मानधाता की लड़कियों के साथ शादी बारात गई लेकिन राजा तो सिर कूटने लगा सौ भी ऋषि यमुना के सरजू के किनारे पहुंचे और अपने योग बल से पचास महल बना दिए और योग बल से अपने पचास शरीर बना दिए जैसे भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण ने सोलह हजार एक सौ और आठ विवाह किए एक विवाह अगर रोज करे तो हजार विवाह करने में तीन साल चाहिए सोलह विवाह करने में पचास साल पूरे हो जाएंगे जयराम जी के तो श्रीकृष्ण ने क्या करा गर्गाचार्य भी उतने और श्रीकृष्ण भी उतने और एक ही दिन में निपटारा कर दिया क्या योग में अद्भुत शक्तियां हैं महाराज सौबरी ने 50 महल रत्न जड़ित फर्स्ट निवास किया और अपने भोग जगत में प्रविष्ट हो गए यहां मानधाता रोज दुख की आंसू बरसाता के लड़कियों को बिचारी करके आया जिन्होंने कदम नीचे नहीं रखे वो बाबा को भिक्षा मांगेगा पचासों के लिए क्या खिलाएगा उस साधुरे के पास क्या होगा हरे रे भगवान ये मेरी हालत हो गई इसे तुम्हें मर जाता तो अच्छा होता मानधाता जैसा आदमी जब दुखी रहा तो भगवान की एक अजीब शक्ति है जैसे दिया जलता उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो प्रकृति से आ जाती है बहुत गर्मी होती है तो तुरंत बादल खींच के आ जाते और बरसात पड़ती है ऐसे जब आदमी नितांत दुखी होता है तो उसको दुख दूर करने के लिए दुखहारी परमात्मा कोई न कोई आयोजन करके कुछ न कुछ सहयोग दे देता है जैसे आपके मन में कईयों के मन में सत्संग की इच्छा होगी तो फिर भगवान ने ऐसा आयोजन करा दिया ऐसी सर्वव्यापक स्थिति परमात्मा की व्यवस्था होती है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 सोवरी नगर की रचना हो गई 50 पत्नियां और डेढ़ बेटे एक सोवरी गांव बन गया नारद जी ने कहा कि राजन आपकी लड़कियां दुखी है या सुखी है आप अभी यहां चिंतन करते आप चलो सोवरी ऋषि के वहां बोले मैं आप जमाई के घर का पानी कैसे पीऊंगा बोले पानी नहीं पीएंगे मैं साथ में हूं आप चलिए मानधाता राजा सोबरी नगर में पहुंचे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 उदासीनों गत गया था। चित्त को व्यथित मत होने दो जो आपने आपकी भक्ति में कई लोग आते हैं मैं आपको योग की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जिसे कहते हैं कुंडलनी योग उसे सिद्ध योग भी बोलते हैं आप ध्यान से सुनेंगे उसलिए रहस्यमय बात बताता हूं आपको आदमी जन्मता है तो बीज रूप में उसकी सब संभावनाएं होती है <misterius> जैसे वटवृक्ष के बीच में पत्ते भी छुपे हैं टहनियां भी छुपी है डाले भी छुपे हैं जटाएं भी छुपी और तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा मोर के अंडे को तोड़ के देखोगे तो पीला रस दिखेगा लेकिन उसमें मोर के पींच भी छुपे हैं आंख भी छुपे हैं पंख भी छुपे हैं और महाराज पैर के पंजे भी छुपे हैं मोर के अंडे में छुपे हैं कि नहीं छुपे अभी तोड़ के देखोगे तो नहीं दिखेंगे ऐसे ही मनुष्य मात्र में अनंत अनंत शक्तियां छुपी बच्चा जब पैदा होता है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 राम नाम के कारण सब धन दीनो खोए मूर्ख जाने घट गयो बाहर का कहीं घटता हुआ देखेगा लेकिन भीतर का धन बढ़ जाता और भीतर का बढ़ गया तो बाहर का धन तो दास हो जाता है राम नाम के कारण सब धन दिनो खोए मूर्ख जाने घट गयो दिन दिन दोनों होए सियावर राम चंद्र की तो फिर से क्या करोगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जै जै राम। eh